क्षरचाक्षर एवं क्षरसर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्यते उत्तुषस्तः परमेतुदारह योलोक बिहर्ते ईश्वर यस्माक्षरक्षराद्तम तो अस्लोक वेदे चथिता पुरषोत्तम नारायण भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बताया पूर्व के अध्यायों में अध्यात्म का जो कुछ प्रतिपादन किया गया उत्तर के अध्यायों में जो कुछ प्रतिपादन होना है उन सब सबका साराथ पंद्रहवें अध्याय में सन्निहित है समग्र वेदार्थ सूत्र शैली में इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने व्यक्त किया इस संदर्भ में पुरुषोत्तम तत्व क्या है इस पर प्रकाश डाला गया कल एक नियम के नोपनिषद के आधार पर निर्धारित किया गया था यादव अवच्छिन्न चैतन्य होता है तद नामक होता है मनसो मना आदि स्थलों में मन से जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसका नाम मन ही रख दिया गया है वाक से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसका नाम वाक ही रख दिया गया है प्राणस्य प्राण प्राण से अवच्छिण जो चैतन्य है उसका नाम प्राण ही रख दिया गया है इसका अभिप्राय यह है कि आत्मतत्व सर्वाधिष्ठान है सब में अनुगत है सर्वरूप भी है तो उपाधि के अनुरूप ही उसकी संज्ञा होती है इस दृष्टि से प्राण का प्राण जब कहेंगे प्राणस्य प्राण तब संबंध विभक्ति घटित जो शब्द होगा वो प्रसिद्ध प्राण का द्योतक होगा प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित जो शब्द होगा वह प्रत्यगात्मा अंतरात्मा या परमात्मा का वाचक होगा इसके विपरीत एक नियम यहाँ पर है आनंद गिरी जी ने एक मार्मिक प्रश्न उठाया कि भगवान अपने आप को क्षर से भी अतीत बताते हैं अक्षर से भी अतीत बताते हैं क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष कहते हैं स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं क्षर और अक्षर किस अभिप्राय से यहाँ पर पुरुष कहे गए पुरुष को ही क्षर कहा गया अक्षर कहा गया पुरुष की वित्पत्ति क्या है पूर्णत्वाद पूरी शायना जो पूर्ण है उसका नाम पुरुष होता है और प्रत्यगात्मा होकर हृदय में स्फुर्त है उसका नाम भी पुरुष होता है अर्थात ब्रह्मात्म तत्व का नाम पुरुष होता है पुरुष एकमात्र भगवत तत्व परमात्म तत्व या ब्रह्मतत्व या प्रत्येगात्म तत्व ही सिद्ध है लेकिन उसका अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण अथवा उसकी उपाधि होने के कारण क्षर और अक्षर को भी पुरुष कह दिया गया इस प्रकार से एक मनोरम तथ्य प्रकाशित होता है यदअवच्छिन्न चैतन्य होता है तद नामक होता है उपाधि के अनुरूप अभिव्यंजक संस्थान के अनुरूप या अवच्छेदक के अनुरूप उपहित की अवच्छिन्न की संज्ञा बन जाती दूसरी बात यह है कि ऊपर से विचार करें तो परमात्मा तत्व का जो अभिव्यंजक संस्थान है वह परमात्मा तत्व के अनुरूप ही नाम वाला होता है जैसे कि वस्तुतः परमात्मा ही पुरुष है क्योंकि वही पूर्ण है और प्रत्यगात्मा के रूप में हृदय में उच्छलित भी है ऐसी स्थिति में क्षर और अक्षर जो कि पूर्ण नहीं हैं, उनको भी पुरुष कह दिया गया क्योंकि पुरुष के अधिगम के ये द्वार हैं दूसरी बात है कि पुरुष की अभिव्यक्ति परिपूर्ण परमात्मा की अभिव्यक्ति क्षर और अक्षर के रूप में हुई है अब क्षर का अर्थ होता है नश्वर जो कुछ कार्य प्रपंच है वह क्षर है नश्वर है यहाँ अद्भुत चित्त से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि तो जड़ भरत जी का वचन है श्रीमद्भागवत में रहुगण के प्रति न सूर यो ही व्यवहार मैनम तत्वावमर्सेन साह मनंती जो सूर्य होते हैं विचार कुशल मनीषी होते हैं वे तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं गुलाब का पुष्प कमल का पुष्प चित्त को आकृष्ट करता है इसी प्रकार चंपा इत्यादि के पुष्प हैं ये भी चित्र को आकृष्ट करते हैं इनकी बनावट में भेद है गुण में भी भेद है लेकिन जब किन किन तत्वों के संयोग से यह बने हैं इस पर विचार होगा तब तात्विक दृष्टि से इनकी समीक्षा होगी उस समय इनके सौंदर्य इत्यादि का नहीं होगा गुलाब का पुष्प अपने ढंग का है कमल का पुष्प अपने ढंग का है चंपा का पुष्प अपने ढंग का अपने बेला का पुष्प चमेली का पुष्प लेकिन किन किन तत्वों के संयोग से ये बने हैं इस पर जब विचार होगा तो तात्विक दृष्टि से यह विचार हो सकता है उस समय इनके नाम और रूप की पृथक से आलोचना या गणना नहीं होगी इसी प्रकार से घट भी है कूलर भी है सकोरे भी हैं लेकिन इनके उपादान कारण की दृष्टि से विचार करने पर इन सब की मृनमयता सिद्ध होती है अतः न सूर यो ही व्यवहार मैनम तत्वावमर्शेन सह मनंति पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश ये पंचभूत हैं हमारा आपका शरीर और जितना भी बाह्य स्थूल प्रपंच है पंचभूतों का तारतम्य संघात है इस दृष्टि से विचार करेंगे तो चौरासी लक्ष्य योनियों में जितने प्रकार के शरीर हैं उनमें अवांतर विविधता होने पर भी सौंदर्य इत्यादि को लेकर साथ ही साथ स्थावर प्राणी भी हैं जंगम प्राणी भी हैं उनके शरीरों में विलक्षणता है लेकिन सबकी पंच भौतिकता तो सिद्ध है क्योंकि पंचीकृत पंचभूतों के तारतम्य संघात ही हमारे आपके शरीर हैं और बाह्य प्रपंच जो कुछ है वो भी स्थूल को टीका होने के कारण पंचीकृत पंचभूतों का तारतम्य संगात ही सिद्ध होता है इसी प्रकार क्षर किस को कहते हैं कार्य को कहते हैं विकार को कहते हैं परिणाम को कहते हैं अक्षर जीव निर्मित घटादि क्षर हैं नश्वर हैं तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर निर्मित कोई पदार्थ होगा तो अक्षर हो जाएगा जो भी कार्य है उसको अक्षर होना ही होना है वह नश्वर है ही चाहे जीव के द्वारा विरचित भवन घट इत्यादि हों पट इत्यादि हों चाहे ईश्वर के द्वारा विरचित पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश इत्यादि हों कार्य होने के कारण उनका नश्वर होना सिद्ध है अतः जो कुछ कार्य प्रपंच है वह सक्षर है क्षयशील है क्षेत्र कोटि का पदार्थ वह तो ही क्षयशील है नश्वर है। एक बहुत विचित्र बात है कि आत्म वेदम सर्वम सर्वम खल विदम ब्रह्म अहमय वेदम सर्वम इन सब वचनों के आधार पर जगत आत्मस्वरूप या ब्रह्म स्वरूप सिद्ध होता है लेकिन लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की बात तो यहाँ चरितार्थ नहीं होती है जगत ब्रह्म के सर्वथा विपरीत लक्षणों वाला है ऐसी स्थिति में सर्वम खल ब्रह्मा ब्रह्म वासुदेव सर्वम इन सब वचनों की संगत कैसे लगेगी उपासना का प्रकरण है नहीं कि अध्याहार कर लिया जाए अन्य में अन्य का बुद्धिपूर्वक अध्याहार उपासना में किया जाता है मातृदेवोभव पितृदेवो भव देवो आचार्य देवोभव अतिथि देवोभव इस प्रकार से तब यहाँ पर विचार यह करना चाहिए कि विवर्त का लक्षण यहाँ चरितार्थ सर्वम खल विदम्भ ब्रह्म ब्रह्म तो सच्चिदानंद है लेकिन प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जगत की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है अनित्य है यह अतः सत्य है अचित है यह क्योंकि दृश्य है संयोगास्पद वियोगास्पद है इसलिए दुख प्रद भी है ऐसी स्थिति में ब्रह्म सच्चिदानंद है और जगत असच्चिदानंद से दोता है फिर जगत की ब्रह्म रूपता किस प्रकार से दो सकती है तो यही विवर्त का लक्षण होता है रज्जु की सर्प रूपता तो सर्प की रज्जु रूपता भी सिद्ध हो जाती है रज्जु तत्व ही सर्प के रूप में उल्लसित होता है पुनायम तो सर्पो रजुरीयम सर्प का प्रतिषेध करके अधिष्ठान रूप से उसकी रज रूपता का निश्चय होता है उपदेश होता है तो विवर्तवाद को स्वीकार किए बिना यहाँ सर्व खल विदम ब्रह्म अहम वेदम सर्वम आत्मीवेदम सर्वम आदि आध, आदिश्रुतियों का अर्थ नहीं लगता क्योंकि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की दृष्टि से आत्मा और ब्रह्म का एकत्व एक तो हो सकता है मुख्य सामान्य अधिकरण के द्वारा लेकिन जगत और ब्रह्म का लक्षण तो बिल्कुल विपरीत है ब्रह्म सच्चिदानंद है जबकि जगत असच्चिदानंद है ऐसी स्थिति में विवर्तवाद सिद्ध होता है तो हमने संकेत किया जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है वही क्षर हो या क्षर है ऐसी बात नहीं ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है वह अभी क्षर ही है बहुत विचित्र बात है घट की आयु बहुत कम है यद्यप मृतिका उसका उपादान है लेकिन अंत में मिट्टी भी कार्य है पृथ्वी भी कार्य है एक दिन उसको भी नष्ट होना ही है और तो सवयव होने के कारण प्रतिक्षण परिवर्तनशील नश्वरता भी उसमें दृष्टिगोचर है परिलक्षित है यहाँ तो एक विचित्र बात सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान को छोड़ दें तो न्यायिक वैशेषिक या पूर्व मीमांसा के दृष्टि से विचार करने पर तो बहुत विचित्र स्थिति होती है कोई कल्पना कर सकता कि आकाश की उत्पत्ति भी होती है और आकाश का नाश भी होता है एकांत में बैठकर अगर ब्रेन हेमरेज को आमंत्रित करना हो आकाश कैसे अपने कारण में लीन होता हो होगा इस पर विचार कीजिए चक्कर आ जाएगा आकाश कैसे विलीन होता होगा अपने कारण में तो सांख्यों के यहाँ तो आकाश भी कार्य है तो महाप्रलय की दशा में उसका भी विलय होता है वेदांतियों के मत में योगियों के मत में आकाश भी कार्य है अतः महाप्रलय की दशा में उसका भी विलय होता है अब उसके विलय पर विचार करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा लेकिन न्यायिकों के मत में वैशेषिकों के मत में तो आकाश कोई कार्य कोटि का पदार्थ ही नहीं है बेबू है न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है परंतु यहाँ तो क्षर कोटि में आकाश भी आ जाता है क्योंकि तस्माद वा ये तस्माद आत्मा न आकाशा संभव उस परमात्म तत्व से प्रत्येगात्म तत्व से आकाश उत्पन्न हुआ महासर्ग के प्रारंभ में आकाश उत्पन्न होता है तो महाप्रलय के समय आकाश का लय भी होता है कल हमने संकेत किया था संध्या के प्रवचन में महाप्रलय के समय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जल में बल और वेग भर देते हैं कि जल पृथ्वी निष्ठ गंध गुण का कर्षण कर लेता है जल के द्वारा पृथ्वीनिष्ठ गंध नामक गुण कर्षित हो जाने पर पृथ्वी पृथ्वी नहीं रहती जल के रूप में ही शेष रहती है कर्षक के द्वारा कर्षित होने पर गुण धर्म से विहीन होने पर पृथ्वी करषक जल के रूप में शेष रहती है एक अण विभाग के वैज्ञानिक मेरे पास पंद्रह साल पहले आए होंगे उन्होंने कहा कुछ यंत्रों का आविष्कार करना चाहता हूँ चमत्कार दिखाना चाहता हूँ कुछ उपाय बताइए हमने का सैकड़ों यंत्र बनाने की विधा बता सकते हैं लेकिन एक अभी बताते हैं ऐसे ऐसा कोई यंत्र बनाओ उन्होंने कहा कुछ नया चमत्कार दिखाना चाहता हूँ विश्व को तो मैंने कहा कि ऐसा कोई यंत्र ढूँढ़ो जिसके प्रेशर से दो चार किलो मिट्टी रख लो उसका गंध नामक गुण करषित हो जाए तो देखो वो मिट्टी पाँच किलो मिट्टी पानी बनती आया नहीं फिर वो व्यक्ति आया नहीं <laughs> पच्चीसों यंत्रों का आविष्कार किया जा सकता है उधर हम दिमाग लगाना उचित नहीं समझते फिर हमारा विभाग दूसरा हो जाएगा इसलिए हमने कहा कि प्रलय कालिक जल में भगवान वह बल और वेग भर देते हैं कि भूमि निष्ठ गंध गुण वो जल कर्षित कर लेता है भूमि निष्ठ जल नामक गंधनामक गुण के न रहने पर भूमि कारण कर्षक जल के रूप में परिणत हो जाती है फिर भगवान तेज में वह बल और वेग भर देते हैं काल रूप से कि तेज आपोनिष्ठ या जल निष्ठ रस नामक गुण का कर्षण कर लेता है बस जल तत्काल तेज के रूप में परिणत हो जाता है इसी दृष्टि से आगे बढ़ें तो भगवान काल में वह बल और वेग भर देते हैं कि आकाश निष्ठ शब्द नामक गुण का कर्षण काल कर लेता है शब्द विहीन आकाश तत्काल आत्मा के रूप में या व्यक्त के रूप में अवशिष्ट रहता है तो हमने यह कहा कि पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश जो कुछ कार्य वर्ग सबका नाम यहाँ पर क्षर है महाभूत अन्यहंकारो बुद्धि अव्यक्त मेवच इंद्रियाण दशैकंच पंच चंद्रिय गोचरा यहाँ तक क्षेत्र का वर्णन किया गया आगे उसके उल्लास विलास का वर्णन है इच्छा द्वेषा सुखम दुःखम संघातः चेतनाधति तत्त क्षेत्रम गीता का तेरहवा अध्याय तो महाभूतान्यहंकारो बुद्धिव्यक्त मेवच इंद्रिया दस्यक च पंच गोचरा इसमें चौबीस तत्वों का वर्णन किया गया जो सांख्योक्त विधा से प्राप्त है उसमें अव्यक्त को छोड़ दीजिए तो तेईस तत्व रह जाते हैं वो तेईसों के तेईस तत्व क्षर हैं कारिकोटि के हैं उनका महाप्रलय में विलय या नाश होता है अपने अपने कारण को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में क्या होता है अव्यक्त शेष रहता है जो कि कारिकोटि का पदार्थ नहीं है उसी का नाम अक्षर है अंतर इतना होता है कि सांख्यों के यहाँ जिसको प्रकृति अव्यक्त या प्रधान कहते हैं वेदांतियों के यहाँ उपनिषद की दृष्टि से उसका शोधन कर लिया जाता है सांख्यों के यहाँ प्रकृति की उत्पत्ति किसी से नहीं होती प्रकृति का लय स्थान कोई नहीं होता वो परमात्मा की या पुरुष की शक्ति के रूप में अमान्य है इस प्रकार उनके यहाँ प्रकृति अनादि है जैसे कि पुरुष अनादि है और दोनों में कोई कार्य कारण भाव भी नहीं है भोग्य भोग भाव की स्थापना कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति भी अचित है लेकिन प्रकृति का उद्गम स्थान पुरुष है या पुरुष विशेष ईश्वर है ऐसा सांख्यवादी योगी नहीं मानते वेदांत प्रस्थान में एक विचित्र बात यह है कि प्रकृति की स्वीकृति है तो भगवान की शक्ति के रूप में जो ही भगवान की शक्ति के रूप में हम प्रकृति को मानते हैं तो ही सांख्य प्रस्थान ध्वस्त हो जाता है योग का प्रस्थान भी ध्वस्त हो जाता है इसलिए फिर अद्वैत की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है कैसे हो जाता है पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने एक विधा को व्यक्त किया कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सदुती नहीं कर सकती यह शक्ति की चमत्कृति है शक्ति का अस्तित्व है वह अनिर्वचनीय होती है लेकिन अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सदुती नहीं करती यह शक्ति की चमत्कृति है दूसरी चमत्कृ कृति क्या है अपने कोटि कोटि विकारों कार्यों उल्लासों विलासों को लेकर भी शक्तिमान अपने आश्रय को सद्वुति नहीं होने देती इस संदर्भ में पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी जी ने दृष्टान्त दिया मृनिष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है मिट्टी में जो स्निग्धता नाम की शक्ति है घटोत्पादनी शक्ति कह सकते हैं तो मिट्टी में जो स्निग्धता नाम की शक्ति है उस शक्ति के योग से मृत्यु का सदुति नहीं होती और उस शक्ति के योग से अगर मिट्टी घट गुल्लर सकोरे पचासों रूपों में परिणत हो या परिलक्षित हो तो भी घटादी को लेकर मिट्टी में सद्वितीयता की प्राप्ति नहीं होती तो वेदांतियों के यहाँ प्रकृति को शक्ति स्वीकार कर लेने पर अद्वैत की सिद्धि हो जाती और सांख्यों के यहाँ प्रकृति को शक्ति न स्वीकार करने के कारण द्वैत ही बना रहता है एक ही चीज़ है न प्रकृति जो ही उसको हम शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं त्यों ही अद्वैत का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और दो उपादान की प्राप्ति होती है एक उपादान प्रकृति है अक्षर उसको कहते हैं जिससे अक्षर की अभिव्यक्ति हो दूसरा उपादान स्वयं परमात्मा है इसीलिए विचार किया गया वेदांतों में उपादान के दो भेद होते हैं एक विवर्तोपादान एक परिणामोपादान यद्यपि इस पर श्री वल्लभाचार्य इत्यादि महानुभाव के अनुयायी कह सकते हैं मनोरम तथ्य प्रकाशित कर सकते हैं कि गौरव नामक दोष की प्राप्ति है एक उपादान कारण मानने पर काम चल सकता है तो दो उपादान कारण मानने की क्या आवश्यकता है हम केवल ब्रह्म को ही जगत का उपादान कारण क्यों न माने बीच में प्रकृति को या माया को रखने की क्या आवश्यकता है ब्रह्मवाद से ही काम सत सप सकता है तो मायावाद की क्या आवश्यकता है प्रश्न किया जा सकता है लेकिन विचार करने की आवश्यकता यह है कि मंद अंधकार में निपति रज्जू खंड में किसी को सर्प किसी को माला किसी को धारा किसी को भूछिद किसी को दंड का दर्शन होता है यहाँ भी विचित्र बात भ्रांति में भी प्रारब्ध काम करता है अब रस्सी किसी को सर्प दिख जाए डरेगा बेचारा सुनहरी माला दिख जाए तो आह्लादित होगा तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति में सिद्धि में भी हमारा प्रारब्ध काम देता है यानी स्वपनावस्था में किसी के रोज़ पिटाई हो और स्वपनावस्था में रोज राजा राजाधिराज बन के कोई रहे दोनों मिथ्याए तो मलाई खाना तो बढ़िया है पिटाई खाना तो ठीक नहीं है राधा कृष्ण जी ने एक उदाहरण दिया एक था कुंभकार दिन में बेचारा गधे के माध्यम से मिट्टी ढोता था घट का रूप देता था आवा लगाता था बाजार में गधे पर लाल के घट इत्यादि बेचने जाता था बहुत परिश्रम करके पेट और परिवार का पालन करता था लेकिन सोने में सोने पर स्वप्नावस्था में नित्य ही वो राजाधिराज बन जाता था तो व्यवहार करता हुआ भी उसको स्वप्न की प्रतीक्षा होती थी कब सोऊँ और स्वप्न में तो राजा बनना ही बनना तो पंचदर्शी कार ने कहा कि स्वप्न में कोई भिक्षा मांगता है भिखारी अपने को देखता है एक राजाधिराज देखता है यद्यपि स्वप्न में राजा बनना और भिक्षुक बनना दोनों ही मिथ्या है लेकिन यहाँ भी प्रारब्ध की महिमा है यानी पिटाई खाए दर दर भीख मांगे उसकी अपेक्षा राजाधिराज होकर राज्य करे बहुत ऊँची बात है इसीलिए चांदो गुप्तनिषद में कहा गया बहुत ऊंची बात सुभग दुर्भग हो जाता है और दुर्भग सुभग हो जाता हम यहाँ जितने बैठे हैं कोई कह सकता है कि कभी इंद्र नहीं थे ऐसा कोई कह सकते और वो जन्मों का स्मरण अगर प्राप्त हो जाति स्मर योगी हों हम कोई कह सकते हैं कि देवराज इंद्र नहीं थे वरुण नहीं थे कुबेर नहीं थे किसी जन्म देवराज इंद्र भी थे कुबेर भी थे वरुण भी थे आज जो सुभग है वरम रोही साईं बाबा के हाथ की तरफ <laughs> यों सुभग देवरा देवता लोग वरदान देते हैं ना हम लोग यों अब देवता अब अगर उनको इस विद्या का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ यमराज के समान या छानदोग उपनिषद के इंद्र के समान तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो कठोपनिषद के ही यमराज के समान कदाचित वो तो तत्वज्ञ नहीं और ठानोग उपनिषद के आठवें अध्याय के इंद्र के समान कदाचित 101 सौ एक वर्ष तप करके तत्वज्ञ नहीं हुए तो देवराज इंद्र पद पर प्रतिष्ठित करने वाला जो पुण्य वो जब क्षीण हो जाएगा कदाचित कुत्ते बनने वाला प्रारब्ध का उदय हो गया तो जो कल तक देवराज इंद्र था वो फिर कुत्ता बनने के लिए बाध्य होगा अमृत का घराण भी जो नखरे पूर्वक करता था वो कुत्ते का आहार पाने के लिए बाध्य होगा इसीलिए छांदो गुप्त में कहा गया सावधान यहाँ सुभग दुर्भग हो जाता है और आज जो भिखारी है कोई बहुत ऊँचे पुण्य का उदय हो गया और प्रारब्ध बन गया फलोपभोग के लिए उद्यत हो गया वह पुण्य तो देवराज देवराजेंद्र बन सकता है कुबेर वरुण बन सकता है गंधर्व बन सकता है या कर्म की महिमा है कि दुर्भग सुभाग हो जाता है सुभाग दुर्भग हो जाता है जो दुर्भग और सुभाग नहीं होना चाहता बिल्कुल स्वरूप होकर स्थित रहना चाहता है उसके लिए यह ब्रह्म विद्या है तो हमने कहा कि मंद अंधकार में निपतित जो रज्जु खंड है उसमें संस्कार जिसका जैसा है कोई सर्प का दर्शन कोई माला का दर्शन कोई भूछिद्र का दर्शन कोई दंड का दर्शन कर सकता है लेकिन विचार करने पर देखें तो रज्जु सर्पादि के दो उपादान हुए यानी एक तो रज्जु का ज्ञान रस्सी का ज्ञान ही ना हो तो रस्सी सर्प धारा माला भूषण दंडादि के रूप में कैसे परलक्षित हो दूसरा राज्य ही ना हो व्यवहार साधक जो ज्ञान और अज्ञान है न वो तो सापेक्ष है घटक ज्ञान में ज्ञान क्या हो गया घट सापेक्ष हो गया या नहीं रज्जु के अज्ञान में अज्ञान क्या हो गया अज्ञान कहते किसका अज्ञान और ज्ञान कहते किसका ज्ञान स्वरूपभूत ज्ञान की बात अलग है व्यवहार साधक जो ज्ञान होता है वह तो अज्ञान के समान सापेक्ष होता है किसका ज्ञान किसका अज्ञान अज्ञान को भी चाहिए ना किसका अज्ञान और ज्ञान को भी चाहिए किसका ज्ञान तो रज्जु का ज्ञान ही ना हो रस्सी का ज्ञान ही ना हो तो रस्सी सर्प धारा माला भूक्षित दंडादि के रूप में क्यों परिलक्षित हो तो अज्ञान को यहाँ पर वेदांतियों ने उपादान कारण माना लेकिन रज्जु तत्व ही न हो तो रज्जु का ज्ञान कैसे हो और रज्जु तत्व ही न हो तो सर्पादी के रूप में कौन उल्लसित परिलक्षित दृष्टिगोचर हो तो अगत्या यहाँ पर दो दो उपादान मानने की आवश्यकता है रज्जु के विज्ञान से अर्थात रज्जु अवच्छेतन के विज्ञान से रज्जु के अज्ञान का नाश होता है फिर सर्प धारा माला भूष दंडादि का भी विलोप हो जाता है तो दो दो उपादान यहाँ पर सिद्ध हो गए इसी प्रकार से अगत्या कहीं कहीं पर एक से काम न चले तो दो स्वीकार करने की आवश्यकता होती है बरेली से काठगोदाम की ओर चलिए तो रेल में दो इंजन एक आगे एक पीछे क्योंकि पर्वत की चढ़ाई है राजस्थान में बहुत सी ऐसी घाटियां हैं जहाँ ट्रेन में दो दो इंजन एक आगे एक पीछे इसी प्रकार से कहीं कहीं एक ही उपादान से काम नहीं चलता तो दो दो उपादान भी स्वीकार करने की आवश्यकता होती है जैसे कि यहीं रज्जु सर्प में रज्जु भी उपादान है लेकिन नाम होगा रज्जु सर्प ही अधिष्ठान के साथ ही संलग्न नाम होगा अज्ञान सर्प आ... अब यद्यक सर्प कह सकते हैं लेकिन क्लिष्ट है रज्जु सर्प नाम होगा लेकिन रज्जु और सर्प के बीच में एक उपादान अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा अब प्रश्न उठता है कि अक्षर फिर कहाँ गया अगर केवल हम ब्रह्म को मान लेते हैं क्या उपादान केवल ब्रह्म को ही उपादान मान लेते हैं तो अक्षर का विलोप होगा या नहीं तब तो दो ही तत्व रह जाएंगे एक क्षर और अक्षर जिसको कहेंगे वही पुरुषोत्तम तत्व सिद्ध हो जाएगा इसलिए क्षर और अक्षर दोनों से अतीत पुरुषोत्तम की सिद्धि नहीं होगी इसलिए बीच में क्षर और परमात्मा के बीच में एक तत्व अक्षर को स्वीकार किया गया इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इसमें भी है विचित्र बात होती है कि कोई भी शब्द है उसका अर्थ कुछ और होता है लेकिन रूढ़ किसी अन्य अर्थ में हो जाता है जैसे प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है उपादान प्रकृति शब्द का अर्थ जिसकी प्रकृष्टाकृति हो उपादान प्रकृति का अर्थ होता है उपादान आजकल पेटेंट करते हैं ना पेटेंट तो सांख्यों ने इसे पेटेंट कर लिया अब किसी वेदांति से भी कहें प्रकृति क्या चीज़ है तो ब्रह्म का नाम ले लेगा या त्रिकोणमयी प्रकृति का नाम लेगा वेदांतियों पर भी प्रभाव डाल दिया सांख्यों ने प्रचार तंत्र सीखो कहते हैं सांख्यों के सिद्धांत का इतना प्रचार हुआ कि वेदांतियों के सम्मुख भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करें झटपट अर्थ ब्रह्म लगेगा या त्रिगुणमयी प्रकृति जिसको कहते हैं उसी का बान होगा यद्यप प्रकृति का अर्थ होता है उपादान लेकिन सांख्यों ने जिसको उपादान माना उसी की प्रसिद्धि प्रकृति के नाम पर हो गई अतः भगवान वेदव्यास जी ने ध्यानकर्षित किया कि प्रकृति का मूल अर्थ उपादान है प्रकृतिश्चा प्रतिज्ञान दृष्टान्ता अनुपरोधात् ब्रह्मसूत्र प्रकृतिश्च प्रकृति के आगे च का प्रयोग किया वेदांत वेद जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वह जगत का न केवल निमित्त तफित उपादान कारण भी है प्रकृतिश्च प्रकृति का अर्थ हो जाता है उपादान अब जो महान महानुभाव जगत और ब्रह्म के बीच में प्रकृति को स्वीकार नहीं करते या माया को स्वीकार नहीं करते सीधे ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते एक विचित्र बात प्रकृति या माया को स्वीकार न करने पर विवर्त से बच तो सकते हैं लेकिन साक्षात या केवल ब्रह्म को उपादान कारण सिद्ध नहीं कर सकते ध्यान जा रहा होगा बहुत अच्छा है ज्यादा गर्मी नहीं है ज्यादा श्रोता सो ही रहे <laughs> अब मन करता है मैं भी सो जाऊँ यहीं पर अब श्रोता जब सावधान हो और ईद की हड्डी सीधी करके बैठे तब तो विषय तो कठिन है और तो कठिन तो है फिर हम शास्त्र की हत्या तो नहीं कर सकते श्रोता को रिझाने के लिए शास्त्र की हत्या तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर ये या हमारी सिद्धि नहीं है सचमुच में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन है या नहीं यहाँ पर आप ही स्रोता नहीं हैं सप्तर्षि ऐसा भी श्रोता हनुमान जी आदि भी श्रोता है और हम लोग उनको उनकी उपस्थिति को जान के प्रवचन करते हैं इसलिए हँसी मजाक प्रवचन के नाम पर तो उनको तो कष्ट होगा नुभाएंगे ही नहीं तो आप ही स्रोता नहीं हैं स्वामी जी को मालूम है हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है समन्वय साम्राज्य संरक्षण इसका नाम सबसे पहले हमने पूज्य स्वामी जी महाराज से ग्रंथ का नाम सुना था फिर हमने यहाँ जो पुस्तकालय है उसमें कुछ हम्स का खंडित है चूहे ने काट दिया फिर कहीं से मंगाया तो वो मैं पढ़ा रहा था तेजा शर्मा जी को व्याकरण के बहुत उनसे विद्वान लेकिन उन दिनों पैसे भी नहीं थे तो कोई जीरोक् से नहीं एक ही प्रति वो पढ़ते जाते थे हमें उत्तर पूज्य गुरुदेव का पहला ग्रंथ समन्वय साम्राज्य संरक्षणम उसका नाम है तो मैं बोलता जाता था एक छोटी सी कुटिया में मैं रहता था वहाँ तुलसी के कुछ पौध लगे थे दो मेढक प्रवचन जो हम पढ़ाने का समय होता था उससे दस मिनट पहले आके दो मेढ मेढ़ वहाँ बैठ जाते थे झार के पास और जब तक हम एक घंटा पढ़ाते थे तब तक बिल्कुल हलचल नहीं करते सुनते रहते उसके बाद वो चले जाते थे तो सचिव जी ने देख लिया लेकिन मैंने वो तेजापाल जी को भी नहीं बताया कि वो सोता होता है होता है बिल्कुल तो हमने एक संकेत क्या किया तो संकेत ये किया कि थोड़ा नींद को तोड़ें <laughs> अगर ब्रह्म को ही हम सीधे उपादान मान लें कार्य के बीच में और ब्रह्म के बीच में क्षर के बीच में और भगवान के बीच में कोई अन्य तत्व न लावें तो क्या हो गई कोई हानि होगी क्या हमारे श्री बल्लभाचार्य महाभाग ने विशुद्धाद्वैत माना विशुद्धा द्वैत में विशुद्ध विशेषण क्यों लगाया माया का प्रतिषेध करने के लिए विशेषण जो होता है वो व्यावर्तक होता है माया का प्रतिषेध करने के लिए उन्होंने विशुद्धा शब्द रखा लेकिन वहाँ भी विचार करने की आवश्यकता है लाघव तो हो गया बीच में किसी माध्यम को द्वार को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ब्रह्म और जगत कार्य प्रपंच के मूल में कोई अक्षर तत्व नहीं पृथक से सीधे भगवत तत्व तो भगवान को ही उपादान मान लिया बीच में माया या प्रकृति को स्वीकार नहीं किया लेकिन आगे चल के सभी सयाने एकमत विचारिया हुआ कुछ तो बोलिए सीधा जो सच्चिदानंद तत्व है सदघन चिदघन आनंद नाम तीन है वस्तु तीन तो नहीं है ना न्यावर्ति हमारे पास तीन है जो तो परिलक्षित जगत है वो अनित्य है अचित है दुखप्रद है इसलिए हमने व्यावर्तक की दृष्टि से नाम तीन रखा है वस्तुता यह स्वरूप लक्षण है सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म सत्य आनंद तीन तत्व नहीं है तीन शब्दों के द्वारा लक्षित होने पर भी तत्व एक है यज्ञान मद्वयम यज्ञान मद्वयम तत्वम तो वो जो अद्वैय ज्ञान है अब प्रश्न उठा कि वो परिणत हो सकता है जगत के रूप में क्योंकि तो विवर्त मानेंगे तब जब बीच में हमको माया शक्ति मान्य हो विवर्त से बचने के लिए हमको माया को द्वार के रूप में मानना नहीं पड़ेगा तो माया को जब द्वार के रूप में नहीं मानेंगे तब प्रश्न उठेगा को जो सद्घन चिदघन आनंद तत् घन तत्व है किस हेतु से वह जगत के रूप में परिणत होगा उसमें परिणाम बनेगा भी नहीं तब बुद्धिमान श्री बल्लभाचार्य महाभाग ने भागवत का एक शब्द लिया वो शब्द क्या है भगवदीय स्वात्म वैभव ये उनका शब्द डाला हुआ है और आत्मयोग भागवत का शब्द है भगवान आत्मयोग से या भगवदीय स्वात्म वैभव या चिंत कोई शक्ति इस प्रकार से उन्होंने कोई चीज माने अब उसमें भी प्रश्न उठ गया अगर वह भी ब्रह्म के समान ही कुटस्थ है सर्वथा निर्विकार है तब क्या होगा उसके कारण ब्रह्म द्वितीय हो जाएगा सद्वितीय तो अद्वैत का खंडन हो गया और वह भी परिणत नहीं होगा इसलिए उसको मानने पर भी काम नहीं साधा द्वैत की प्राप्ति भी हो गई और परिणाम उसका भी नहीं होगा अंत में मानना पड़ेगा कि वाचो युक्ति है आप स्वात्म वैभव कह दीजिए अचिंत्य भगवदीय स्वात्म वैभव कह दीजिए आत्मयोग कह दीजिए माया सबसे परहेज रखिए लेकिन कोई ऐसा तत्व जगत और ब्रह्म के बीच में आपने कोई ऐसा तत्व स्वीकार किया जो बंध्यापुत्र से भी विलक्षण और ब्रह्म से भी विलक्षण ब्रह्म के समान कोटस्थ नहीं बंध्यापुत्र के समान अभाव नहीं अभावक्रस्त नहीं उसी का नाम तो हो गया अनिर्वचनीय नहीं उसी का नाम माया हो गया शब्द से बचने का प्रयास किया गया ना अर्थ से तो नहीं बच पाए ना ये भी बुद्धि कौशल है सीखने की आवश्यकता है हमारे सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं वस्तु शक्ति हमारे वल्लभाचार्य कहते हैं प्रमेय बल <laughs> अर्थ एक ही है शब्द ही बदल दिया इसीलिए शब्द के बदलने पर भी उस जिसको माना गया भगवदीय स्वात्म वैभव या चिंत्य आत्मयोग उसका लक्षण माया में ही जाके चर्चार्थ होता है इस प्रकार ब्रह्म और जगत के बीच में एक तत्व है उसी का नाम है माया शक्ति वेदांतियों के यहाँ उसी को अव्यक्त भी कहते हैं उसी को महाभारत में प्रधान भी कहा गया है उसी को श्वेता स्वतर उपनिषद में माया भी कहा गया है माया कहें तो अव्यक्त कहें तो प्रधान कहें तो तमस भी उसको उपनिषदों में कहा गया है वो एक तत्व है जो ब्रह्म और जगत के बीच में द्वार का काम करता है उसे को यहाँ पर अक्षर पुरुष कहा गया अब अक्षर भी दो प्रकार का होता है भगवदगीता के आठवें अध्याय के अनुसार अवाद्य कोटि का अक्षर और कोटि का अक्षर दो प्रकार का अक्षर होता है उदाहरण के लिए आत्मा का अनुशीलन करना चाहेंगे तो पहली शर्त क्या रखेंगे तीनों अवस्थाओं में जिसकी विद्यमानता हो उसमें आत्मा होने की योग्यता कथनचित मानी जा सकती है जो वस्तु जागर में रहकर स्वप्न में ही दम तोड़ दे जिसकी गति स्वप्न तक ही ना हो उसको तो आत्मा नहीं मान सकते जागृत तो स्वप्न में भी सिद्ध हो सुसुप्ति तक जिसकी गति ना हो उसको आत्मा नहीं मान सकते लेकिन आगे क्या है में भी गति हो जाए तो फिर आत्मा होने की क्षमता तो उसमें आ गई और शर्त क्या है भाष्य कोटि का ना हो तीनों अवस्थाओं में जिसकी विद्यमानता हो लेकिन भाष्य कोटि का पदार्थ ना हो अब अज्ञान में लक्षण नहीं गया आत्मा का अज्ञान की विद्यमानता तीनों अवस्थाओं में है अहम की विद्यमानता जागर और स्वप्न तक है अहमी तब प्रसुप्त सुसुप्ति में नहीं है और छांदोग्य श्रुति के आठवीं अध्याय में प्राज्ञ की आत्मरूपता को स्वीकार करने में संकोच व इंद्रकोख यहाँ तो आंग्रहपूर्वक आत्मानुभूति ही नहीं होती है माने अहम ही विगलित तो हो जाता है तो हमने संकेत किया अहम कि में आत्मा का लक्षण नहीं गया कारण कोटि प्रविष्ट प्रकृति विकृति कोटि का जो अहम है सांख्यों के यहाँ उसमें आत्मा का लक्षण नहीं गया या अंतकरण में या अंतकरण का वाचक या अंतकरण का एक अवयव रूप जो अहम है उसमें आत्मा का लक्षण नहीं गया अविद्या में भी आत्मा का लक्षण नहीं गया क्योंकि वो भाष्य भानस स्वरूप या भाषक नहीं है इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि सुसुप्ति में विद्यमान होने पर भी अज्ञान को अबाध्य नहीं कह सकते इसी प्रकार महाप्रलय के दशा में विद्यमानता के कारण उस प्रकृति का नाम अक्षर है लेकिन सचमुच में आत्मविज्ञान को न सहने के कारण अक्षर भी है तो अक्षर भी क्षर हो जाता है उदाहरण के लिए अब वेदांत परिभाषा के अनुसार बोल रहे हैं और पंचदशी के अनुसार पंचदशी में कहा गया ना प्रतीतिस तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्म निश्चय का नाम बाध नहीं है योग से अप्रतीति तो हो जाती है लेकिन बाध करने की क्षमता योग में नहीं है प्रतीति का अपलाप योग के द्वारा होता है लेकिन अप्रती का नाम बाध नहीं है मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है उदाहरण बहुत अच्छा दिया मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में सर्प बुद्धि होती है घन अंधकार छा जाने पर सर्प का दर्शन नहीं होता तो सर्प का बाद हुआ या सर्प के निवृत्ति हुई निवृत्ति हुई बाध नहीं हुआ क्योंकि राजु का अज्ञान बना हुआ है रज्जु का ज्ञान तो बना हुआ है लेकिन घन अंधकार छा जाने के कारण राजु के सर्प रूप में प्रतीति नहीं हो रही है तो यहाँ सर्प के निवृत्ति हुए न कि सर्प का बाद हुआ तो महाप्रलय में शेष रहने पर अज्ञान कौन पुरुष के अतिरिक्त प्रकृति महाप्रलय में शेष रहती है इसकी भी बात मैंने कल कह दी या भी सांख्य गर्भित सिद्धांत है वेदांतियों का मत क्या है सिद्धांत क्या है जिसे भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में उद्धृत किया निर्गुण प्रबलियतें महाभारत शांति पर्व का वचन है उसका अर्थ क्या होता है उसका अर्थ यह होता है कि जब दो तत्व अनादि माने जाते हैं और दोनों के योग से जगत की उत्पत्ति मानी जाती है क्षेत्रक क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधि भरतर सभा यावत संजायतें किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र ज्ञ संयोगा तद सभा और जब दोनों विद्यमान होंगे तब तो संयोग होगा इसलिए प्रकृति को सांख्यों की शैली में अनादि अनादिमान लेने पर भी प्रकृतिम पुरुषय व विध्य नादि अनादि अनादिमान लेने पर भी आगे का जो वचन मैंने कल कहा था विकारांश गुणांश व विधि प्रकृति संभवान विकारों की जननी है वो प्रकृति और गुणों का अभिव्यंजक संस्थान है वो प्रकृति सुख दुखादि उससे व्यक्त होते हैं तो सभी सविशेषता प्रकृति में चली गई ना निर्गुण प्रकृति सिद्ध नहीं होगी इसलिए विद्यमानता होने पर भी अगर सभी सविशेषता है तो मानना चाहिए कि सभी शेष होने के कारण वो परम अक्षर नहीं है तत्वज्ञान से उसका क्षरण बाध हो सकता है तो महाप्रलय में शेष रहने के कारण आपातः प्रकृति को अक्षर कह सकते हैं लेकिन सविशेष होने के कारण वास्तव में प्रकृति में अनादित्व का लक्षण चरितार्थ नहीं होता या परम तत्व के रूप में हम प्रकृति को भी स्वीकार नहीं कर सकते तो बाध का विषय होने के कारण इस प्रकार से क्षर पुरुष अक्षर पुरुष और अंत में क्या हो गया क्षर अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन किया गया इस बार विचार है कि इसी सत्र में जो बाक़ी तीन श्लोक रह गए हैं संक्षेप में उनकी व्याख्या कर दें इसलिए मैंने कंजूसी की है शंकराचार्य की टीका और आनंद गिरीज को अतिरिक्त टीका देख के नहीं आता हूं उन्हें देखूँ तो और भी भाव बहुत से आ सकते हैं <laughs> इसी सत्र में इस प्रकरण को विराम देने की आवश्यकता है कल की जो बात कुछ शेष रह गई थी विभर्तव्य ईश्वर बहुत ऊंची बात है विभर्ति और ईश्वर अब जिनको प्रक्रिया का ठीक से ज्ञान नहीं है ईश्वर शब्द पड़ा हुआ है तो मायोपाधिक ब्रह्म का वर्णन वो मान ही सकते हैं विभर्ति भरण पोषण करने वाला यो लोग कर्त रहे महाविश्य विभक्ति ईश्वर लेकिन बीच में पड़ा हुआ है अव्यय विभक्ति भी है ईश्वरा भी है दोनों के बीच में पड़ा हुआ, हुआ अव्यय अब हम मुख्य स्थान किस को दें शास्त्रार्थ की विधा होती है ईश्वर को दें अंतिम में ईश्वर है इससे पूर्व क्या है विभर्ति है क्रिया है अब बीच में पड़ा हुआ अव्यय अव्यय को मुख्य मानेंगे या किस ईश्वर को मुख्य मानेंगे या विभर्ती को मुख्य मानेंगे विभर्ति और ईश्वर को मान लेने पर अव्यय अव्यय सिद्ध नहीं होगा लेकिन अक्षराधअपिचोत्तमा की सिद्धि नहीं होगा इसलिए अव्यय पद जो यहाँ पड़ा हुआ है उसको मुख्य बांध उसके अणगुण ईश्वर शब्द का विभर्ति शब्द का अर्थ करना पड़ेगा यह शास्त्र लगाने की अर्थ लगाने की परंपरा होती है जिसका प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक तो फिर यहाँ पर क्या हुआ ईश्वर ईशनशील अविभर थी भरण पोषण करने वाला लेकिन यह प्रकरण तुरी का आ गया अव्यय पद को देखते हुए यहाँ पर स्वरूप वैभव मात्र से ईसनशीलता है अवि विभर भर, माने भरण है भरण पोषण है स्वरूप शक्ति के बल पर स्वरूप शक्ति एक होती है और एक उपाधि भूता शक्ति होती है स्वरूप शक्ति जो होती है उसको उपाधि नहीं मानते जल में जो शीतलता है वह वनागंतुक है तो चित्त शक्ति के बल पर चित्त शक्ति के बल पर आत्मतत्व की विद्यमानता मात्र से भरण का काम अपने आप हो जाता है जैसे स्वता की सूर्य की विद्यमानता मात्र से प्रकाश वस्तु में स्वतः प्रकाशित तो हो जाती हैं सूर्य में प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व तो नहीं होता तो वो जो अव्यय तत्व है वो स्व प्रकाश है क्षर भी स्वप्रकाश नहीं अक्षर भी स्वप्रकाश नहीं स्वप्रकाश वो कौन पुरुषोत्तम तत्व है स्वप्रकाश किसको कहते हैं जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित ना हो स्वेतर सबका उभाषक हो अभासनक क्रिया का कर्तृत्व तो भी सभ्यता प्रकाश तय के समान जिसमें उपचरित हो तादृश न हो ये तादृश हो अविद्य होता हुआ जो अपरोक्ष हो उसको क्या कहते हैं स्वप्रकाश हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ अहमर्थ वहाँ से बोल रहा हूँ इतना इस, जो वाक्य मैंने बोला अहमर्थ नामक ग्रंथ से आपका पढ़ा हुआ है हमने तो क्या संकेत किया इसलिए यहाँ भरण पोषण की क्रिया भगवान में नहीं है क्रिया का आरोप हो जाता है सविता प्रकाश तय वास्तव में सूर्य कि विद्यमता विद्यमानता मात्र से कमल इत्यादि अपने आप विकसित हो जाते हैं प्रकाश से वस्तुएँ अपने आप प्रकाशित हो जाती हैं तो स्वरूप वैभव के बल पर ही वहाँ पर भरण क्रिया का कर्तृत्व उपचरित होता है वास्तव में विभक्ति का अर्थ वहाँ पर क्या है स्वरूप की विद्यमानता मात्र से सत्ता चित्ता प्रियता का आधार इनमें हो जाता है यही भरण पोषण है और यहाँ पर भी माओपाधिक चैतन्य का वर्णन शंकराचार्य जी ने नहीं माना क्योंकि अक्षराद्यपि चौतमाह फिर अर्थ गड़बड़ा जाएगा तो ईश्वर का अर्थ क्या है वहाँ भी स्वरूप भूता जो शक्ति है ईशन नियमन अपने आप हो जाता है अब कोई अध्यापक आ गए तो गाली देके डंडा मार के ही बच्चों पर नियमन करेंगे क्या प्राइमरी विद्यालय में चले जाइए पढ़ाने वाली या पढ़ाने वाले कक्षा में नहीं है लगता चिड़िया खाना है बच्चे एक कितने कोलाहल करते हैं मीठे अध्यापक के आते ही लगता है कुछ है ही नहीं तो क्या हो गया गाली दे या डांटे डपोटे नहीं केवल विद्यमानता मात्र से भी बड़े व्यक्ति को याद आते हैं तो अपने आप सब शांत हो जाते हैं इसी प्रकार से स्वरूप वैभव को लेकर ही ईसन है उसमें विभर्त विभर्तव्य भरण पोषण भी है वस्तुता यहाँ पर तुरिय का वर्णन है इसलिए शंकराचार्य जी ने भाष्य में सर्वज्ञ शब्द का भी प्रयोग कर दिया स्वयं यहाँ पर वहाँ भी सर्वज्ञ का अर्थ क्या होगा अगर मायोपाधिक चेतन का तो सबको जो जानता है वो सर्वज्ञ और तुर्य का प्रकरण है तो सर्व होता हुआ जो व्यप्ति मात्र है जिस अखंड विज्ञान में सर्व अध्यस्त है उसका नाम हो गया सर्वज्ञ तो इसको अधिक न बढ़ा के और सुयोग तो अन्य टीकाओं को भी पढ़ लेंगे उससे भी कुछ भाव आएगा तो बताएंगे कालाक्रम से हर हर महादेव